श्री भगवान ने कहा शंक तुमने जो कुछ मांगा है वह सब उसी रूप में प्राप्त होगा मेरी सेवा में लगे रहने वाले में पुरुष के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है तदंतर ब्रह्मा आदि सब देवताओं को विदा करके भगवान कमल नयन विष्णु भय अंतर ध्यान हो गए अर्जुन यह विकटचल का प्रभाव तुम्हें बताया ब्रह्मांड में भगवान विकटेश्वर के समान दूसरा कोई देवता ना हुआ है ना होगा और विकटाचल के समान कोई तीर्थ स्थान ना हुआ है ना होगा स्वामी तीर्थ के समान सरोवर अनंत कहीं नहीं है जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः उठकर भगवान विकटेश्वर का स्मरण करते हैं मोक्ष उनके हाथ में है जो श्रेष्ठ मानव हैं और परलोक में भोग और मोक्ष प्राप्त होते हैं। आकाश गंगा तीरथ में अंजना की तपस्या और उसे वासुदेव द्वारा वरदान की प्राप्ति सूत जी कहते हैं पूर्व काल में पुत्र रहित अंजना दुखी होकर तपस्या में श्रमण हुई उसे देखकर मुनियों में श्रेष्ठ मतंगजी ने कहा अंजना देवी उठो तुम किसलिए तपस्या में लगी हो? अंजना ने कहा, केशरी नामक श्रेष्ठ वानर से मेरे पिता से मेरे लिए याचना की है तब पिताजी ने मुझे उनकी सेवा में समर्पित कर दिया पतिदेव के साथ सुख सुखपूर्वक विहार करते हुए मुझे बहुत समय व्यतीत हो गया परन्तु अब तक मुझे कोई पुत्र नहीं प्राप्त हुआ मैंने किशकिंधा महापुरी में अनेक प्रकार के व्रत भी किए तथा पितुर ना पाकर मुझे दुख हुआ है। तपस्या में तत्पर हुई हूँ विप्रवर किस प्रकार मुझे त्रिभुवन में प्रसिद्ध पुत्र प्राप्त होगा यह बताइए मैं आपके आगे मस्तक झुकाकर यही मांगती हूँ तब मुनिवर मतंग ने अंजना से कहा देवी सुनो यहां से दक्षिण दिशा में दस योजन की दूरी पर घनाचल नाम से प्रसिद्ध पर्वत है जो भगवान नरसिंह का निवास स्थ उसके ऊपर परम मनुहर ब्रह्मतीर्थ है उसके पूर्व भाग में दस योजन दूर स्वर्ण मुखरी नामवाली श्रेष्ठ नदी भेती है उस नदी के उत्तर भाग में वर्षवाचल वेक्ताचल नामक पर्वत है और उस पर्वत के शिखर पर स्वामी पुष्कर नीतीर्थ है वहां जाकर उसके शुभ जल का दर्शन करते ही तुम्हारा मन पवित्र हो जाए वरा स्वामी को प्रणाम करो और भगवान विकटेश्वर को नमस्कार करके स्वामी तीर्थ के उत्तर जाओ वहां आकाशगंगा नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ शोभा पाता है उसमें संकल्प पूर्वक विधि बथा स्नान करके उसके शुभ जल को भी पी लेना फिर उसी तीर्थ के सामने खड़ी हो वायुदेव की प्रसन्नता के उद्देश्य से तपस्या करना मनुष्य तथा अष्ट शस्त्रों से भी अवद्य पुत्र प्राप्त होगा मुनि के ऐसा कहने पर अंजना देवी ने उन्हें बार-बार प्रणाम किया और पति को साथ लेकर वह शीघ्र ही वेकटाचल पर्वत पर गई वहां स्वामी पुष्करणी में नहाकर उसने वरह स्वामी को प्रणाम किया और भगवान विकटेश्वर के चरणों में भी मस्तक नवाया तत्पश्चात वह और उसमें नहाकर उसके उत्तम जल को पीकर उसी के तट पर तीरत की ओर मुख करके खड़ी हो गई प्राण स्वरूप वायु देवता की प्रसन्नता के लिए सैयम एवं व्रत का पालन करती हुई तपस्या करने लगी तब सूर्य देव के मेष राशि पर रहते समय चित्रा नक्षत्र युत पूर्णिमा तिथि को परम धीमान वायुदेव प्रकट हुए और इस प्रकार तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। उनकी बात सुनकर सती अंजना ने कहा, भाग मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। वायु देवता ने कहा, सुमकी, मैं ही तुम्हारा पुत्र होऊंगा और तुम्हारे नाम को विश्व में विख्यात कर दूंगा। अंजना को ऐसा वरदान देकर महावली वायु वहीं रहने लगी और अंजन या पुरुषोत्तम क्षेत्र का महत में भगवान विष्णु का ब्रह्म जी को पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाने का आदेश भगवान नारायण नर श्रेष्ठ नर तथा महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके तत्पश्चात भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास पुराण आदि कीर्तन करें मुनि भोले भगवान आप सब शास्त्र के तत्वज्ञ तथा सब भगवान पुरुषुत्तम क्षेत्र परम पावन है जहां भगवान लक्ष्मीपति विष्णु मानव लीला के अनुसार काश्त में विग्रह धारण करके विराजमान है। जो दर्शन मात्र से ही सबको मोक्ष देने वाले और सब तीर्थों का फल प्रदान करने वाले हैं उनकी महिमा का हमसे विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए जय मिलजी ने कहा मुनियों यह � यद्पि ये, ये भगवान जगन्नाथ सर्वत्र व्यापक और सबको उत्पन्न करने वाले हैं, तथापि यह परम उत्तम पुरुष तम्म इन महात्मा जगदीश्वर का साक्षात रूप है। वहाँ वे स्वयं ही शरीर धारण करके निवास करते हैं, इसलिए उस चैत्र को भगवान ने अपने नाम से प्रसिद्ध किया है। वह चैत्र 10 योजन के वि� तीरथ राज समुद्र के जल से हुआ है तथा वह सब ओर बालू का राशि से व्याप्त है उसके मध्य भाग में महान नीलगिरी उस तीरथ को शोभा बढ़ाता है पूर्व काल में वरह रूपधारी भगवान ने इस पृथ्वी को समुद्र के जल से निकालकर जब सब ओर से बराबर करके स्थापित किया और पर्वतों द्वारा स्थापित कर दिया तब ब्रह्मा जी ने पहले की भांति समस्त चराचर जगत की सृष्टि करके तीर्थों सरिताओं नदियों और क्षेत्रों को यथा स्थान स्थापित किया तत्पश्चात सृष्टि के भार से पीड़ित होकर वे सोचने लगे आध्यात्मिक आदि देवत्व और आदि भौतिक इन तीन प्रकार के तापों से पीड़ित होने वाले संसार के जीव इनसे किस प्रकार मुक्त होंगे इस प्रकार विचार मुक्ति के एक मात्र कारण परमेश्वर श्री विष्णु का आह्वान करूं तब ब्रह्मा जी बोले शंक चक्र और गदा धारण करने वाले जगत धार आपको नमस्कार है संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले मैं ब्रह्मा आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूं अतः जगनमय अपने यथार्थ स्वरूप को आप ही जानते हैं जिनकी माया से और जिनके निश्वास से प्रकट हुआ शब्द ब्रह्मा वेद रंक साम और यजु इन तीन भेदों से अभिव्यक्त हुआ है जिसका सहारा लेकर मैंने संपूर्ण भोलों की सृष्टि की है उन्हीं आप परमात्मा से भिन्न स्तुल शुक्स्म हर्ष दीग्र आदि कोई भी वस्तु नहीं है भगवन् तीनों गुणों के विभाग पूर्वक भिन्न-भिन्न ठीक उसी तरह जैसे स्वर्ण के ही कंकड़ कुंडल आदि के रूप में विभासित होता है प्रभु आप ही सृष्टि करता और सज्ज हैं। हे प्रभु आप ही आप ही पोषक और पोष जगत है परमेश्वर आप ही आधार अधे और उन दोषों को धारण करने वाले हैं मनुष्य आपकी ही प्रेरणा से कर्म करता है और आपके ही द्वारा की हुई व्यवस्था व्यक्ति कर्मों सार गति प्राप्त करता है परमेश्वर आप ही इस जगत की गति भरता और साक्षी हैं चराचर गुरू आप अखिल जीवन सरूप हैं दया मैं जगन्नाथ मैं सदा आपकी शरण में हूँ आप मुझ पर प्रसन्न होइए ब्रह्मा जी के इस प्रकार इष्टुति करने पर मेघ के समान शय्या शंक चक्र आदि चिन्हों से उपलक्षित भगव गरुड़ पर आरुड़ हो वहां प्रकट हुए उनका मुख कमल पूर्त्य प्रकाश था उन्होंने ब्रह्माजी से कहा ब्राह्मण तुम जिस कार्य के लिए मेरी स्तुति करते हो वह संभव नहीं जान पड़ता तथापि यदि इसके लिए तुम्हारा उद्दोग है तो जिस कर्म से यह सिद्ध होता है वह तुम्हें बतला रहा हूँ ब्राह्मण मैं त संपूर्ण जगत मुझसे व्याप्त विष्णुमय है जहां तुम्हारी रुचि है वही मेरी है अतः तुम्हारी मनवांछित सिद्धि का उपाय बतलाता हूँ समुद्र के उत्तर तट पर महानदी के दक्षिण भाग में जो प्रदेश है वह इस भूतल पर सब तीर्थों का फल देने वाला है वहां जो उत्तम बुद्धि वाले मनुष्य निवास